मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विना विषा वही शांति ही। शांति ही। शांति, ही। शांति ही। नमस्ते जी आइए ईश्वर की कृपा से हम समाधिपात जो योगदेश पढ़ रहे हैं पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ये थोड़ा सा मुझे और इसमें कल्प जो है उसमें प्रलय महाप्रलय में जो है उसमें थोड़ा सा और ज्ञान थोड़ा बता दीजिए क्योंकि इस कार में पूछ इसमें ऐसा है कि कल्प प्रलय और महाप्रलय कल्प प्रलय इसमें हालांकि थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका जिक्र है आप चैप्टर में है अष्टम समोल्लास में होना चाहिए अच्छा मैं देखता हूँ फिर क्योंकि सृष्टि विषय तो आठवा ही है आप ठीक है सृष्टि विषय जो है ना आठवा ही है तो उसमें जो है अच्छी तरी मैंने संकेत किया है पूरा पूरा संकेत तो ये नहीं होता परंतु तो जो है ऋषिदान जी ने अष्टम समुलास में आप यदि पढ़ेंगे तो अष्टम समुलास में प्रलयोग कामेंट्री भी जो है जो उनकी जो सत्यार्थ भास्कर है वो भी पढ़ा है तो उन्होंने तो अपने विचार में कर दिया की पहले दो मंतव तो मनमंतर मनमंतर उसमें सृष्टि की रचना में लगे उसके बाद से सब आ, सब सब कुछ यू नो जीवन जंतु पैदा शुरू होने हो गए बाकी जो मैं उनसे सुनता आचार्य ज्ञानेश्वर जी से वो कहते हैं जैसी पृथ्वी थी सृष्टि थी चार अरब दो अरब यू नो करीबन दो अरब से थोड़ा कमी करिए एक अरब बयानवे करोड़ जो है वैसी की वैसी है क्यूँकी विज्ञान के रूप में तो अंतर होता जाता है तो मुझे तो जब मैं पढ़ता हूँ मंत्र जैसे कि की जगत ही जगत्याम, जगत्याम, जगत्याम का मर्थी है जो इसमें गति है हुँ, हुँ. तो मैं अंतर तो वो तो वो तो स्वाभाविक है जब मैं व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही शरीर में फिर अंतर होने लग जाता है की नहीं होने लग जाता तभी तो बड़ा होता हो है वैसे तो होगा ही उनका जो ज्ञानेश्वर जी का पता नहीं किस रूप में कर रहे हो मुझे नहीं पता परंतु जो है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कहने का है कि ये पृथ्वी है वो चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक जो रहेगी तो पृथ्वी रूप में ही रहेगी उसमें अंतर तो होता ही रहेगा उसमें तो परिवर्तन होता ही रहेगा आप किस भावना से वो करे मुझे नहीं पता तो इसमें आप देखिएगा चतुर्थ तो समोल्लास जो है न अष्टम समोल्लास में जो है ना फिर से पढ़ूंगा दोबारा से हाँ उसको देखिएगा अष्टम समोल्लास में और भी आ, फिर भी मैं देख करके मैं अभी बाद में बताऊंगा कि कैसे परंतु तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ तो कही है की जैसे प्रलय है एक होता है कल्प प्रलय माने अवान्तर प्रलय जिसको कहते हैं खंड प्रलय कहते है और एक होता है महाप्रलय महाप्रलय में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है केवल ईश्वर जीव और मूल जो प्रकृति है वही रहता है उस समय हमारे साथ हिसाब भी मन इत्यादि है वो सब नष्ट हो जाते हैं सब कुछ नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर सृष्टि होती है तो फिर मन इत्यादि नए बनते है परंतु तो जो आवांतर प्रलय होता है खंड जो प्रलय होता है कल्प जो प्रलय होता है तो उसमें जैसे हर चीज नष्ट नहीं होते कुछ ही भाग जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है तो उल्टा चले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो आकाश है तो, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो आकाश से मैने वायु है ना जैसे मान लीजिए कि आकाश तो रहेगा परंतु आकाश में यदि जहां वायु का प्रलय हुआ जहां पर मान लीजिए कि वायु अः बोले उसमें है न की आकाशात वायु हो वायु हो सत्याप्रकाश के पहला जो है उसमें क्या पहला सम्लास है ना जी जिसमें कहा कि आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आप मुझे अच्छा नहीं है तो पहला हाँ ये है ना पहला समुलास तस्माधवा ए तस्माधवा आत्म आकाश आकाशाषम आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आपह अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषध है औषध्यो अन्नाद रेत रेत पुरुषा पुरुष स वा ऐसा पुरुषो अन्न रसमय तो इसमें जैसे कहा कि उस परमात्मा जो है वो परमात्मा जो आत्मा है उससे आकाश उत्पन्न हुआ आकाश उत्पन्न हुआ का मतलब ये हुआ कि जब प्रकृति है आकाश तो नित्य है आकाश उत्पन्न होने का मतलब जो महर्षि कि सर्वत्र जो प्रकृति फैली हुई थी तो फैली हुई प्रकृति जब एकत्रित हुई जब एकत्रित होने लग गई ना जी हुआ तो धीरे-धीरे तो फिर आकाश हो गया ना आकाश का मतलब ये हो तो आकाश का मतलब ये होगा जैसे पाइप है अब वैसे है अब अपने इस घर में है आप, आपके घर में भी आकाश है की नहीं तो उस आ, आकाश की आकृति कैसे लग रही है घर की तरह लग रही है हाँ जी और यदि आप यदि एक ग्लास में जो आकाश है तो की आकृति लग रही है? तो जब ग्लास नहीं था तब तक वो ग्लास के आकाश उस रूप में नहीं था ना जी हाँ जी परंतु जब क्लास ग्लास बन गया तो उस ग्लास के आकाश का भी मानो निर्माण हो गया ना उस जिसने ग्लास का निर्माण किया मानो उसने आकाश का निर्माण कर दिया उस आकाश का निर्माण कर दिया आकाश का कोई निर्माण नहीं करता है ईश्वरी आकाश का निर्माण नहीं करते हैं परंतु यहाँ पर आकाश उत्पन्न हुआ का मतलब यही हुआ कि वह प्रकृति जैसे हम पाइप बनाते हैं एक यदि हम ग्लास बनाते हैं एक या एक बड़ा सा डब्बा बनाते हैं तो जैसे घट क, घड़े का आकाश मठ का आकाश इत्यादि एक व्यवहार में प्रयुक्त होता है उपाधि के कारण है उपाधि के कारण उस घड़े रूपी उपाधि के कारण ग्लास रूप उपाधि के कारण घटाकाश ग्लास आकाश मान इस तरीके से कह देंगे ना जी, हाँ जी। तो कल से कहाकाश तो ऐसे ही परमात्मा ने जब प्रकृति को जब तत्ते रितन चत्य रितन अपनी जो सामर्थ्य उसमें जो दिया उस प्रकृति के अंदर जो सामर्थ्य था वो अपना जब सामर्थ्य उसने दिया तो उससे फिर उसमें जो इकट्ठा होने लग गया उससे जो बनने लगा तो फिर आकाश का निर्माण हो गया ना उस रूप में परिवर्तन से आकाश पहले सबसे पहले वही बना हाँ तो वो आकाश और उस आकाश से वायु पैदा हुआ उस आकाश में जो है वायु पैदा हुआ तो और वायु अग्नि अग्नि और अग्नि से आपा और आपा से जो है पृथ्वी पृथ्वी से औषधि इत्यादि तो अब जैसे मान लीजिए कि अब इसमें जब जहां से प्रलय होता है खंड प्रलय तो महाप्रलय तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा वायु अग्नि जल पृथ्वी औषधि इत्यादि सब नष्ट हो जाएगा अन्न सब कुछ नष्ट हो जाएगा परंतु जब खंड प्रलय जब होता है कल्प जब प्रलय होता है तो सपोज दैट यदि वायु से नष्ट हुआ है वायु नष्ट हो गया अग्नि नष्ट हो गया जल नष्ट तो तो हो गया तो वायु तो अब वायु से शुरू होगा अब वायु है परंतु अग्नि से नष्ट हुआ है तो अग्नि से फिर सृष्टि शुरू होगी खंड प्रलय होता है और यदि वायु है अग्नि है और जल नहीं है तो वायु नहीं तो फिर जल से सृष्टि शुरू होगी अब जल है अग्नि वायु जल इत्यादि है आपा है इस आकाश में विद्यमान है परंतु पृथ्वी नहीं है तो फिर जो है पृथ्वी से शुरू होगी तो खंड प्रलय में कहीं पर जो है वायु अग्नि वायु नष्ट होता है अग्नि जल पृथ्वी इत्यादि विद्यमान होता है कहीं पर जो है आ, अब जैसे बोल लीजिए कि मंगल ग्रह में आ, मंगल ग्रह ले लीजिए या इस तरीके से ले लीजिए आज के साइंस के आधार पर तो वहां पर वायु नहीं है, है ना जी हाँ जी ठीक है रहे हैं। तो वाय नष्ट वायु नष्ट हो तो खंड प्रलय वहाँ पर हो गया ना वायु की वायु नष्ट हुआ नहीं हाँ। ये समझ तो जवाब दे रहे हैं इससे इसमें युक्ति है जो सीधा कहते था कि सारी इकट्ठी होती है उसमें युक्ति नहीं लग रही थी यही मैं कह रहा था क्योंकि साइंस के आधार पे वो उसमें युक्ति नहीं लग रही इसमें तो युक्ति लग रही है कि हर एक जगह पे अलग अलग जिस चंद्रमा में भी वायु नहीं है जी तो हाँ। वायु तो तो जहाँ पर वायु तो था पहले वायु हाँ था पहले अकॉर्डिंग टू वेदाजी तो वायु मंगल क्योंकि तो ये सब सब वसु हैं सब में मनुष्य बसने वाले हैं प्राणी बसने वाले हैं ये सबको बसाता उसमें प्राणी बसते हैं आप जब का अष्टम सोनास पढ़ेंगे तो आपको उसमें स्पट लिखा के जो जितने भी पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश इत्यादि है नक्षत्र इत्यादि है ये सब जो है ये सब वसु है तो आठ वसु है ना जी तो, तो इसमें बसे मान प्राणी बसते हैं तो कभी न कभी होगा परंतु खंड प्रलय ये हुआ कि वहां पर वायु का नष्ट हो गया तो अब ये हुआ कि जहां से नष्ट हुआ है वहां से फिर बनना हो मैंने वो वायु नष्ट हुआ तो फिर और चीज नष्ट हो गया तो फिर वायु से बनना शुरू होगा इस तरीके से हम इसको इस रूप में रह सकते हैं कि वायु नष्ट हो तो वायु से प्रारंभ होगा यादि अग्नि वायु अग्नि विद्यमान है परंतु तो आगे नष्ट हो गया तो वायु अग्नि फिर नहीं बनेगा और उससे आगे से बनेगा इत्यादि इत्यादि एक तो ये है दूसरा है कि ये हुआ कि जैसे चार लाख बत्तीस हजार का जो है कलयुग होता है आठ लाख चौसठ हजार का जो है द्वापर होता है बारह लाख छियानवे हजार का जो है त्रेता होता है और सत्रह लाख अट्ठाईस हजार का जो है सत्ययुग होता है और सब मिला करके तैतालीस लाख हैतालीस लाख जो आ, िस लाख तैतालीस लाख बीस हजार हुआ जी टोटल से मुझे तैतालीस लाख बीस हजार जो है ये एक युग हुआ चतुर्युग हुआ तो तैतालीस लाख बीस हजार का एक चतुर्युग होता है एक युग हुआ ऐसे जब इकहत्तर चतुर्युग आएंगे 71 वन चतुर्युग आएंगे तो ये एक वनमंत्र होगा इकहत्तर या बहत्तर चतुर्युग जो भी है तो इकहत्तर चतुर्युग या बहत्तर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो इन दोनों में से कोई है। तो जो है ना का में लिखा हुआ है ना जी हाँ जी जी। दिग्विदा का में जब आप यदि पढ़ेंगे मैंने तो, लिखा हुआ है मुझे पक्के नंबर नहीं याद मगर आपने जो कह रहे हैं उसके लगभग याद है फिर तो ये जो है बोलते है, एक सप्ति चतुर्युगानी इकहत्तर एक, एक चतुर्युग है कितने है जी सेवेंटी वन है तो सेवनटी वन चतुर्युग है तो ये सेवनटी वन चतुर्युग का एक वन मंत्रर हुआ अब एक वन और उसके बाद जो दूसरे शुरू होगा मनमंत्र दूसरा जो शुरू होगा तो इसके बीच में सत्रह लाख एक चतुर्युगी जो होता है उतने के बराबर संध्या काल होता है अच्छा। मैंने उतने सत्रह लाख अट्ठाइस हजार का एक चतुर्युगी होता है तो सॉरी चतुर्युगी नहीं सत्रह लाख अट्ठाइस हजार का एक, क्या बोलते है सत्ययुग होता है तो एक जो सत्य युग है उसके बराबर संध्या होता है एक मनमंत्र से दूसरे मनमंत्र के बीच में समझ गए जी मैं समझ गए ये जाए पर लिखा हुआ है एक मनमंत्र से दूसरे मनमंत्र में जो अंतर आप कह रहे हैं ये ये जो है सूर्य सिद्धांत में है अच्छा सूर्य सिद्धांत में अच्छा उसमें आएगा हाँ सूर्य सिद्धांत तो मैं बता रहा हूँ कि सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि एक मनमंत्र से दूसरे मनमंत्र के जो बीच में जो संध्या होती है सत्रह लाख अट्ठाईस हजार तो वो जो सत्रह लाख अट्ठाइस हजार उसमें जलअप्लब होता है क्या होता जी जलपलब जल अपलब समझते हैं बहुत वर्षा होती है जी पृथ्वी जलमग्न हो जाता है अच्छा जी पृथ्वी जलमग्न हो जाता है कहीं एक कहीं कुछ ही जगह ऐसा हो जहां की वह जलमग्न न हो नहीं तो 99.9 परसेंट जो है जलमग्न हो जाता है जल प्लब होता है तो अब जो जल प्लब हुआ उस जल प्लब में क्या हुआ जल तो है और अन्य चीज का प्रलय हो गया या अब उसको तो कोई देखा नहीं है तो प्रमाण ही है जल प्लब होता है तो मैं अपने आधार पर बुद्धि के आधार पर उसमें कहीं कहीं होगा होगा स्थान जहां पर कि मनुष्य या इस तरीके से तो उस समय कर शुरू हो जाएगा तो जल प्लब हुआ तो वह अभी एक तरह से प्रलय ही हुआ न जी हाँ जी मैं समझ गया तो ये मैं इसके आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि तो मैं तो उस समय योगी तो हूँ कि मैं देख सकता हूँ परंतु इसमें की ऋषिदानंद जी जो एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार हुआ तो उससे मैंने उसमें संगति लगाया है कि उसमें जो है संध्या को उन्होंने नहीं जोड़ा है संधि को नहीं जोड़ा है मनुष्य के केवल जो ये है उसको लिया है वो एक अलग अरब संतानवे करोड़ 29 लाख उनचास हजार एक सौ सोलह वर्ष जो होता है वो ऋषि नहीं दिए हैं एक अरब छियानवे करोड़ 8 लाख 29 8 लाख तिरपन हजार एक सौ सोलह ऐसा इस तरीके से उनके अनुसार तो उसमें मैं संगति लगाने का कोशिश किया है इस पर लेख भी लिखा था तो जो भी हो तो आवांतर प्रलय का मतलब हुआ की खंड प्रलय ठीक है समझे हाँ जी और कोई और, और कोई प्रश्न और तो कोई नहीं आगे चलते हैं जी फिर हाँ। अब आगे जो है जो सूत्र लाइन छोड़ दी थी अभी पिछली बात तथा और इस ये मैंने बताया था नहीं वो चौका दिया था वैसे हो सकता है मैं लिखी नहीं हो सकता है तभी मैं बता देता हूँ तथा चौकतम ऊपर जो कहा जी, ऊपर जो कहा था कि भाई ईश्वर का जो प्रयोजन है अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं जी, उस परमात्मा का आत्मानुग्रह का अभाव है अपना खुद का स्वार्थ का अभाव है आ जी। आ, खुद के उसका खुद का कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा का अनुग्रह माने कृपा खुद के ऊपर कृपा करने का अभाव है है न जी जी। परंतु भूतानुग्रह प्रयोजन है भूत के ऊपर जो अनुग्रह करना उस परमात्मा का प्रयोजन है तो क्या ज्ञान धर्म उपदेश कल्प प्रलय महा प्रलय शु संसारे न पुरुषान ये उसका प्रयोजन है कि ज्ञान और धर्म कर्तव्य और अकर्तव्य है क्या है इसके उपदेश से कल्प में और कल्प प्रलय में और महाप्रलय में मन कल्प प्रलय में भी परमात्मा ज्ञान देता है और महाप्रलय में भी ज्ञान देता है तो कल्प प्रलय में और महाप्रलय में संसारिक लोगों को जो है संसारिक जो पुरुष है उसका मैं उद्धार करूंगा ऐसी भावना से ऐसी हां ऐसी भावना से जो है इस भावना से क्या है कि वह वेद का उपदेश देता है वह वेद का क्या है उपदेश देता है हाँ क्योंकि वह सर्वज्ञ है तो ये उसका प्रयोजन हुआ आ, उसी में प्रमाण देना तथा चोकतम की आदि विद्वान निर्माण चित्तम कारुण्यात भगवान परमर्षि ही आसुरये असुरये जिज्ञास माना तंत्र प्रोवा बोल रहे हैं कि आदि विद्वान आदि विद्वान मैने सब से पूर्व जो आदि है आता परमात्मा सबसे पहला विद्वान जो परमात्मा है उसी का आदि विद्वान के लिए कर है कि की भगवान भी कहा है और परमर्षि भी कहा है तो आदि विद्वान जो भगवान है ऐश्वर्यशाली जो परमर्षि है परम ज्ञानी परमात्मा है परमर्षि जो है वह निर्माण चित्तम अधिष्ठाया अर्थात निर्माण चित्तम अधिष्ठाया मतलब कि मन बना करके, मन बना करके दो इस स्कार मैंने बताया था पिछले बार कि जैसे बोलते न भाई अपना मन बना लो इस कार्य को करने में ऐसा कहते हैं जी, हाँ जी, लोक में कहते हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि भाई मेरी इच्छा ही नहीं होती कि ये काम करूं तो बोल रहे हैं कि भाई यदि आप मुक्ति चाहते हो तो आपको मन तो बनाना पड़ेगा उस कार्य के लिए तो ऐसे ही एक ये अर्थ ले लेंगे कि आदि विद्वान जो परमात्मा है उस कारुण्ञ दया के कारण उनके अंदर दया है सबके प्रति तो इसलिए निर्माण चित्तम अधिष्ठाया अर्थात निर्माण चित्त को अधिष्ठित करके अर्थात मन बना करके कि मुझे संसार का उद्धार करना है तो या जो लोगों को ज्ञान देना है तो वह जो है आसुरय असुरों के लिए अर्थात प्राणियों प्राणों में जो रमन करने वाला जो असुर है उनके लिए जो जिज्ञास माना है जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए तंत्र प्रोवाचक तंत्र जो शास्त्र जो है वेद जो है उसका ज्ञान दिया का ज्ञान दिया तो यहां पर ये इसमें प्रमाण दिए हैं कि अन्य का युद्ध जो मैं बात बोला हूं कि परमात्मा भूतानुग्रह से लोगों के ऊपर कृपा करता है करुणावसात जो है ज्ञान का उपदेश देता है ज्ञान और धर्म का उपदेश देता है मन वेद का ज्ञान देता है तो उसी बात को ये भी करें कि आदि विद्वान जो परम ऋषि जो भगवान है वह मन में ऐसा अर्थात निर्माण चित्तम का अधिष्ठा का मतलब हुआ कि परमात्मा मन तो नहीं है तो जैसे मन बना लो मतलब संकल्प कर लो कि मुझे ये करना है यही अर्थ हुआ ना जी मन बना लो तो ऐसे संकल्प करके कन, संकल्प को आश्रय करके करुणा बसात जो है वह असुरों के लिए मनुष्यों के लिए प्राणों में जो रमन करने वाला जो सांसारिक मनुष्य है जो जानने की इच्छा करता है ऐसे व्यक्तियों के लिए वेद का उपदेश दिया समझ गए हाँ समझ गया एक शब्द और है इसमें असुर जो आता है हिंदी भाषा में तो उसका असर मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया ना कि वो जो राक्षसों की तरह जिसकी प्रवृत्ति हो मगर वेद में तो असुर शब्द जीवात्मा के लिए भी आएगा हाँ बने देखिए वो तो लोक व्यवहार में ऐसा हो गया या ऐसा हो जाता है असुर का जो मतलब है असुर का मतलब कोई गलत नहीं है या राक्षस का मतलब कोई गलत नहीं है असुर का मतलब होता है असु माने प्राण रमाने रमन करने वाला तो, तो मतलब प्राण है अच्छा अच्छा हाँ असुमाने प्राण रमन रमन करने वाला प्राणों में जो रमन करने वाला प्राणों में रमन करने वाला का मतलब क्या हुआ जी जिसका केवल जीवन बस संसार है इसके अलावा कुछ नहीं है वह इसके अलावा कुछ नहीं सोचता जो केवल सोचता है कि मेरा शरीर कैसे बचा रहे मैं और मेरे बच्चे मैं से थोड़ा आगे चला गया कुछ व्यक्ति होता कि बस मैं ठीक रहूं अपने बस वह काम सब करेगा वह क्या करेगा वह ठीक से भोजन करेगा वह ठीक समय पर उठेगा वह एक्सरसाइज करेगा सब कुछ काम करेगा परंतु किस लिए जीवन केवल मात्र शरीर को ठीक रखने के लिए हमारा जिंदगी ठीक रहे हमारा जीवन ठीक रहे इतना ही केवल उद्देश्य व्यक्ति का रहता है और इसके लिए जब क्रियाकलाप करता है तो वह उसी में नमन कर रहा है उसको ना आत्मा से लेना ना लेना देना है ना मन से कोई ना है, ना भगवान से कोई लेना है वहां तक उसका सोच ही नहीं है वर्तमान समय में असुर तो नाइन्टी नाइन परसेंट व्यक्ति है नहीं <laughs> वर्तमान समय में असुर यही वेद की संज्ञा असुर इन सब के लिए ही कहा गया हुआ आज कहेंगे कि आप असुर हो तो नाराज हो जाएगा क्योंकि तो की नाराज हो जाएगा क्योंकि तो जो है कि वो असुर का मतलब ये समझता है कि जो है जो दुष्ट व्यक्ति है जो गलत व्यक्ति है अच्छे व्यक्ति भी तो असुर हो सकते हैं है। हाँ, हाँ, अच्छे व्यक्ति भी असुर हो सकते है कि वो जो बस अपने शरीर को तो ठीक रख रहा है ना किसी को दुख नहीं दे रहा है प्राणों में रमन करने वाला जो होता है वो असुर है इस चीज को समझना एक दिन खाओ पियो इतने ही तक जिसकी जिंदगी है इससे अलग हमें दूसरे को भी सहायता करना है भगवान नाम भी कोई चीज है हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है इसको कोई लेना नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है तो सब सब असुर है और वही फिर असुर धीरे धीरे तपस्या करते, करते करते करते करते करते फिर जो आगे देव बनता है मनुष्य बनता है जब वह असुर ही जब विचारने लग जाता है तो मनुष्य बन जाता है और मनुष्य ही जब विचारने लग जाता है तो आगे देव बन जाता है विचार करते करते वही फिर ऋषि बन जाता है इत्यादि ऐसे क्रम होता है मनुष्य में ही सब असुर है राक्षस है इत्यादि तो इसलिए करे असुर जिज्ञास माना मानाया जो असुर है जो मनुष्य है यहाँ पर उसका मतलब मनुष्य हुआ जो जिजास मैं जानने की इच्छा करने वाला है कि मैं जानना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए तंत्र प्रवाचन तंत्र को कहा परमात्मा ने शास्त्र को कहा वेद को कहा समझे जी नहीं समझ गया गए तो यहाँ पर प्रमाण दिए हैं और कोई शंका नहीं नहीं अब और नहीं क्योंकि आगे चले हाँ जी आप जरूर चाहते हैं आगे करें कि स एस पूर्वेशम अपी गुरु न नच्छेदात क्या है बोलिए पूर्वेशम अपी गुरु, गुरु काले न काले कालेनादात अब मैं क्या करूंगा पहले मैं बोलूंगा टुकड़े टुकड़े में और फिर आप कीजिएगा फिर बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा तो बोले बोले सा स एष स एष पूर्वेशम पूर्वेशम गुरु गुरु काले नान काले नान वेदात वेदात काले नानव्छेदात काले पे रुकिए काले, काले नानव्छेदात क्या काले नाना बच्छे दांत हाँ या काले ना पे रुकिए काले ना, ना, ना, ना दांत वैसे काले ना नच्छे दात ठीक रहेगा हा तो बोल रहे हैं कि वह अब तरनिका है सा ऐसा बोलते तो वाह वह कौन वह जो ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, है ना जी उस ईश्वर में जो सर्वज्ञता का जो बीज जो है वह जिसमें निरतिश है अंतिम सीमा है जिसमें जो अंतिम सीमा है तो सर्वज्ञ जो वह है वह यह ईश्वर पूर्वेशम अपी पूर्वो का भी पूर्वों का भी और भी मतलब तो हमारा भी मैंने तो हमारा भी और हमसे पहले जो हुए हैं पूर्वज उनका भी गुरु गुरु है जो कहते ना आजकल नाम जान लेते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है या इस तरीके की जो बात करते हैं देखिये कोई भी जब अति हो जाता है डॉक्टर साहब तो वो ही वही पर बीमारी पैदा हो जाती है अति सर्वत्र बढ़ जा गुरु पथ प्रदर्शक होता है गुरु हमें रास्ते दिखलाने वाले होते हैं परंतु जब वही अति हो गया ना जैसे अति के कारण ही अज्ञानता जो हुई तो आज जो है कि बहुत सारे गुरु के फैक्ट्री खुल गए हुए हैं गुरु के दुकान खुले हुए हैं तो यहाँ पर कह रहे है कि भाई संसार का यदि आपको गुरु है तो बहुत अच्छी बात है यदि कोई सही गुरु मिल गया नहीं है तो परमात्मा तो गुरु है ही तो बोलते पूर्वे शाम वह पूर्वों का भी गुरु है पूर्व जो मतलब ब्रह्मा जो हुए अग्नि वायु आदि अंगिरा ब्रह्मा शिव शंकर इत्यादि जितने भी हुए हैं उन सब के गुरु हैं और आज जो हम लोग इनके भी हमारे भी गुरु हैं और आगे भी जो होंगे उनके भी गुरु होंगे तो बोलते हैं पूर्वों के भी गुरु हैं क्यों गुरु हैं जी गुरु का मतलब क्या होता है गुरु का मतलब है गृह करने जो यह घृणाति यह उपदिशति यह उपदेष्टा बोल रहे हैं कि गुरु उसका नाम है जो उपदेश देता है घृणाति मतलब गृह करने जो निगरण करता है जो उपदेश देता है जो हमें बतलाता है जो हमें ज्ञान देता है उसका नाम गुरु है और एक गुरु गीता जो एक पाखंडियों की पुस्तक है उसमें कुछ अच्छी बात भी लिखी हुई है तो वो जो है वो जो गुरु है उसमें गुरु में अच्छी व्याख्या की है गु माने अंधकार माने प्रकाश ऐसे करके गुरु गीता नाम की जो बुक है तो उस उसमें गुरु की महिमा बताई गई है गुरु के संबंध बताया गया है तो गुरु में गु का अर्थ है अंधकार रूमाने प्रकाश तो गुरु का जो अंधकार से प्रकाश क्यों जाने वाला हो गो मने अंधकारात् अरु ने प्रकाश अंधकार से लेकर अंधकार से हटाकर जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो गुरु है तो बोल रहे हैं कि ये परमात्मा जो गुरु है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो परमात्मा जो उपदेश देने वाला है ज्ञान देने वाला जो गुरु है वह पूर्वों का भी था और हमारा भी है और आगे वालों का भी रहेगा अतिशेष अवर्ष निकलता है क्यों जी तो काले न अनवचेदात काल से वह परिसीमित न होने के कारण काल से अवच्छिन्न न होने के कारण काल से युक्त न होने के कारण अव जो होता है अवच्छिन्न के बहुत सारे मीनिंग है मतलब वही निकलता है अवचिन्न कहते हैं युक्त को ऐसा भी कर देते हैं कि भाई ये इससे अवचिन्न है तो अवच्छिन्न का मतलब युक्त भी हो जाता है अवचिन्न का मतलब जो है द्वैधीकरण भी होता है दो करना जो एक जो है उसको दो करना तो वह जो दो जो आपने किया दो जो खंड किया जो विभाग किया तो जो दो विभाग किया तो वह विभाग वो अव छिन्न हो गया वह द्वैधीकरण हो गया उसमें विभाग नाम का जो गुण है विभाग विभाग नामक जो गुण है वह दोनों में दो जो खंड है उसमें युक्त है कि नहीं दोनों से जुड़ा हुआ है कि नहीं विभाग नामक गुण जो है उस वस्तु में भी है जो अलग वस्तु पृथक हुआ है और दूसरा जो पृथक है उसमें भी हुआ उसमें भी है तो अब छिन्न का अर्थ युक्त भी कर देते हैं अब छिन्न का अर्थ द्वैधीकरण भी कर देते हैं और अब छिन्न का अर्थ परिसीमित भी कर देते हैं तो यहाँ पर मूल जो धातु है छिद धातु है छिदिर उसका द्वैधीकरण दो करना तो दो करना तो यहां पर जो दो करने का मतलब हुआ ये नहीं कि एक कागज को दो टुकड़े कर दिया यहाँ पर काल से गाल काल से अब छेदन न होने के कारण काल से विभाजन न होने के कारण मतलब ये काल से विभाजन न होने के कारण का मतलब ये हुआ कि सांसारिक जो गुरु है वह जन्मा आज जन्मा और पचास साल बाद मर गया तो सीमा हो गई ना जी ठीक है जी दैधी हाँ द्वैधीकरण हो गया कि नहीं जी दो अलग अलग पृथक गया कि नहीं जन्मा एक और मरा एक तो दो अलग हो गया जन्म और मृत्यु अलग है बिल्कुल तो काल से ये जो व्यक्ति जन्मता है और वो जो व्यक्ति मरता है तो जन्मा एक सीमा हुआ और दूसरा मरा दूसरा सीमा हुआ।, हुआ तो जिस दिन जन्मा वो टाइम और जिस दिन मरा वो टाइम तो उस टाइम से सीमित हुआ कि नहीं टाइम से वह द्वैधिकरण हो गया ना काल से संसारिक गुरु का छेदन कर दिया गया काल से संसारिक गुरु को जो है पृथक कर दिया गया आंद। आंद। संसारिक गुरु को संसारिक गुरु की मृत्यु हो गई संसारिक गुरु नष्ट हो गया नष्ट हो गया का मतलब ये नहीं की आत्मा नष्ट हो जाता है मैंने उसके शरीर की मृत्यु हो गई तो ये तो ये अवच्छेदन का मतलब ये है परिसीमित का मतलब क्या है जी परिसीमित और युक्त हुआ पर, पर हाँ, मैंने बहुत सारा पर मतलब सबका एक ही हुआ हाँ। काल से नष्ट न होने के कारण नष्ट भी अवच्छेद ले लेंगे भाई नष्ट हो गया ना जी मर गया तो नष्ट ही हो गया ना जी तो काल के द्वारा काल से नष्ट न हो परमात्मा कभी काल के बंधन में नहीं आता बोलते न यो भूतम च भव्यम च सर्व यशाधितिष्ठती स्वर य केवलम तस्वय ज्येष्ठा है ब्रह्म ने नो काल से भी ऊपर है काल जिसके अधिकार में है समझिए समझ गया जी तो काल से जो परिसीमित नहीं है काल से जिसकी जिसको हम सीमित नहीं मैंने काल से वह परिसीमित नहीं होने के कारण काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है संसार के गुरु काल के सीमा में बंधा हुआ है परंतु परमात्मा काल के सीमा में नहीं बंधा हुआ है इसलिए वो सबका गुरु है काल की सिवा में जो बंधा हुआ हो वो सबका गुरु नहीं होता जितने टाइम तक वह है और उसने टाइम तक जो व्यक्ति है उसके संपर्क में है तो वह उसका गुरु हो जाए परंतु परमात्मा तो, तो सबका गुरु है पूर्वों का भी गुरु है वर्तमान वालों का भी गुरु है और आगे वालों का भी गुरु होगा क्योंकि वह काल से परिसीमित नहीं है काल से युक्त नहीं है काल से वह नष्ट नहीं होता काल उसको नष्ट नहीं करता समझे हाँ जी हालांकि गौनी कथन है ध्यान रखिएगा शास्त्र में भी है परंतु ये गौन कथन है जब सांख्य दर्शन इत्यादि पढ़ेंगे तो काल नष्ट का कारण काल नहीं है बंधन का कारण काल नहीं है काल किसी को भी बंधन में नहीं लाता ध्यान रखिएगा काल तो सर्वव्यापक है जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है आकाश सर्वव्यापक सर है काल भी टाइम भी सर्वव्यापक है संजय जी हाँ जी काल जो है ये भी सर काल काल जो है द्रव्य है ना जी हाँ जी काल जो है भी जो आपको वैसे से तो पता ही है तो काल द्रव्य है तो काल तो सर्वव्यापक है काल क्या जी सर्वव्यापक है आकाश की तरह सर्व आकाश की तरह वो भी सर्वव्यापक है सब सर जगह काल है टाइम है समय है तो वह काल किसी के मृत्यु का कारण नहीं बनता काल किसी को बांधता नहीं है परमात्मा किसी के मृत्यु का कारण बनता है क्या व्यक्ति अपने आप बनता है व्यक्ति स्वयं कर्म करता है वह कर्म ही व्यक्ति का जैसा कर्म किया उसके आधार पर शरीर में बीमारी हुई ये हुआ वो हुआ फिर मृत्यु का कारण बना अब जैसे ठंडी यदि अभी ठंडी का समय है यदि मैं चला गया बाहर ठंडी लग गया कान में दर्द हो गया तो कान के दर्द का कारण क्या टाइम बना क्या वो तो वह जो टाइम उमनी कुछ बनता है वह तो जो है कि वो जो ठंडी जो चीज है वातावरण जो है वह इस तरीके से तो कान सीधे सीधे कारण नहीं बनता है परंपरा से भले ही कारण बन जाए काल तो सीधे सीधे मृत्यु का कारण नहीं बनता है काल सीधे सीधे इसका नहीं करता मनो वह ये नहीं करता वो बंधन में नहीं लाता है बांधता नहीं है परंतु तो गौणी क्रिया है गौन रूप से कहा जाता है क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु आई शरद ऋतु आई हेमंत ऋतु आई ये सब तो ऋतु काल है ना जी टाइम है ना जी आन्जी, आन्जी। तो वो जो आई तो ये ये सब जो आता है ये ऋतु आया ये ऋतु आया टाइम तो टाइम है सब जगह है ये जो ऋतु आया ये किसके कारण आया जी सूर्य के कारण आया ना जी हाँ जी सूर्य के ये तो हेलो नहीं ठीक है ठीक है चल रहा है जी ये तो सूर्य के कारण आ रहा है ना जी हाँ जी ये सूर्य के कारण आ रहा है उस समय जैसे उसमें जो सूर्य का अंदर जो किरणा किरन है किरण है वह वर्षा पैदा करने वाली किरणें हैं गर्मी भी पैदा करने वाली किरणें हैं ठंडी भी पैदा करने वाले किरणें हैं ये सब किरणें अनेक प्रकार हजार प्रकार की किरण का इसमें में कहा जाता है तो ये सब सूर्य के कारण होता है सूर्य इसका मुख्य है तो उसके आधार पर हम बोलते हैं कि समय तो समय समय तो समय उसके आधार पर हम जब ये हुआ तो कहते हैं कि ऐसा हुआ तो परंपरा से कार सीधे कारण नहीं बन रहा है वह तो पदार्थ ही कोई ना कोई उस तरीके का कारण बनता है तो परंतु गौण रूप से यहाँ पर कर रहे हैं कि काले न काल से अब छेदन न होने के कारण काल से परिसीमित न होने के कारण काल से संसार का गुरु काल से युक्त है माने काल से परिसीमित एक, एक मिनट हेलो बोलिए Okay, I'll meet you at in front of the. Uh, you know, I'll call you as soon as I get to your uh, children's hospital. Okay, at 12:30 will be fine. Mm -hmm. Okay, see you then. All right, bye. आंजी चारी ठीक है हाँ तो काल से परिसीमित न होने के कारण काल से नष्ट न होने के कारण वह रूप-परमात्मा जो है गुरुओं का भी गुरु है पूर्वों का भी गुरु है समझ गए आंजी आगे है पढ़ी आगे हाँ जी व्यास में पूर्वे ही गुरुवा कालेना माने काले नाविदे वच्छि ना पूर्वे ही गुरुवा कालेना न अविदे मान पूर्व के जो पूर्व में जो गुरु हुए हैं हमसे पूर्व जो गुरु हुए हैं वो गुरु काल से नष्ट किए जाते हैं काल से परिसीमित किए जाते हैं काल से परिसीमित किए जाते हैं भाई ये इनकी मृत्यु इस दिन हो गई या इस दिन जन्म लिया और इस दिन मृत्यु हुई तो वक्त पूर्व के जो जितने भी गुरु हैं उसको काल के द्वारा अब किए जाते हैं कि नहीं हमारे द्वारा सबकी मृत्यु हो गई हाँ हमारे द्वारा अब किए जाते हैं कि परिसीमित किए जाते हैं परिसी माने परिसीमित किए जाते हैं कि भाई ये इस दिन इसकी मृत्यु हुई परन्तु ईश्वर में ऐसा नहीं होता है आगे क्या कर रहे हैं आगे पढ़िए यत्रा वच्छे, यत्र कालो नोपा वर्तते नोपा वर्तते पूर्वेश गुरु गुरु हाँ बोले यहाँ मैने जिसमें अब अवच्छेदार्थे न कालह करता है माने यत्र काल अवच्छेदार्थे ना न उपावर्तते बोल रहे हैं कि जहां जिसमें अवच्छेदार्थे न मैंने अवच्छेद का मतलब क्या बताया अवच्छेद माने परिसीमित हां जी। अर्थ माने मीनिंग अर्थ माने अर्थ तो बोल रहे हैं कि जहा परिसीमित जो है रूप जो अर्थ से काल उपस्थित नहीं होता जहा पर काल परिसीमित रूप मान परिसीमित रूप अर्थ से उपस्थित नहीं होता मैंने परिसीमित रूप परिसीमित रूप जो अर्थ है उससे जो उपस्थित नहीं होता मैंने परिसीमित रूप अर्थ जो मैने अवच्छेद रूप अर्थ से जो काल उपस्थित नहीं होता अवच्छेद रूप अर्थ अवच्छेद रूप में ऐसा परिसीमित रूप में जहां पर काल उपस्थित नहीं होता है वह यहाँ पूर्वों का भी गुरु है जब परिसीमित रूप में जहां पर उपस्थित हो जाएगा काल कि भाई ये ये इतने माने ये यहाँ तक रहे तो फिर वह तो फिर नष्ट हो गया ना जी तो तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि जहा जिसमें अब छेदार थे ना काला न उपावर्तते न उपावर्त थे जहां पर अब छेद रूप जो अर्थ है परिसीमित रूप जो अर्थ है उस अर्थ से काल उपस्थित नहीं होता उस अर्थ से बने अर्थ रूप में उस अर्थ रूप में काल उपस्थित नहीं होता अब छेद रूप में काल जहां उपस्थित नहीं होता जहां जिसमें नहीं होता वह यह पूर्वो का भी गुरु है समझेगी एक ये तो ये का अर्थ ये अर्थ हुआ दूसरा का अर्थ ये कर सकते हैं कि अवच्छेद रूप अर्थ तो हमने अब छेद और अर्थकार्थ हमने अर्थेद अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ का क्या अर्थ है जी प्रयोजन प्रयोजन और अर्थ का अर्थ का तो अब जो है लिए जैसे भोजनार्थम ऐसा ऐसा का के लिए हाँ जी आ, हो भोजन तो के लिए भोजनार्थम भोजन के लिए जाता परंतु वहां पर जो है अर्थम जो हुआ वो वो अलग है भोजन के लिए जाता हूं तो भोजनार्थम गी भोजन के लिए जाता हूं वहां पर वह अव्यय शायद है, है। अव्यय लग रहा अव्य है अव्यय है परंतु यहाँ पर जो है वो भी यदि लेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा अब अवच्छेदार्थे ना मैने अवच्छेद परि परिसमित करने के लिए ऐसा यहां पर तृतीय विभक्ति है अवच्छेदार्थे ना तो वो तृतीय विभक्ति जो है तृतीय विभक्ति को चतुर्थ में अब छेद के लिए चतुर्थी समझ लेंगे माने अब मैंने अवच्छेद अवच्छेदार्थे ना मतलब अब अवच्छेदार्थम काल जो है अब छेद के लिए उपस्थित नहीं होता है परिसीमित करने के लिए उपस्थित नहीं होता है जिसमें जहां काल अब छेद के लिए उपस्थित नहीं होता है परिसीमित करने के लिए उपस्थित नहीं होता है काल परिसीमित करता है तो जहां काल परिसीमित करने के लिए उपस्थित नहीं होता है जिस जहां वह ईश्वर पूर्वों का भी गुरु है समझ गया जी? जी समझ गया जी। दूसरे तरीके का अर्थ मैंने बताया एक पहले बताया कि अब छेद रूप अर्थ परिसीमित रूप अर्थ से काल उपस्थित नहीं होता और उपावर्तते का अर्थ जो है उपस्थित नहीं होता भी है और उपस्थित भी होना होता है और प्रवृत्त होना भी अर्थ होता है तब जो है जैसा आपको संगति लगे वैसा अर्थ आप कर लीजिए कि जहां काल अवच्छेद रूप अर्थ से अव छेद रूप जो अर्थ से प्रवृत्त नहीं होता वही होगा अच्छा रूप अर्थ में प्रवृत्त नहीं होता मैं अर्थ ही दे देता है यहां पर और अब छेद परिसीमित करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता जहां काल परिसीमित करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता ऐसा भी अर्थ हो जाएगा और दूसरा अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है तो क्या हो जाएगा जी हर एक रूप में जहा टाइम पर कुछ से छोटा छूता नहीं उसको उपस्थित तो, नहीं होता अब छेद बने हो गया प्रयोजन तो हो गया कि जहां प्रयोजन। पर, परिसीमित रूप प्रयोजन से काल जहा उपस्थित नहीं होता परिसीमित रूप प्रयोजन परिसीमित रूप जो प्रयोजन है काल का प्रयोजन क्या है काल परिसीमित रूप प्रयोजन रूप से परिसीमित मान परिसोजन रूप प्रयोजन रूप में परिसीमित रूप प्रयोजन से जहा उपस्थित नहीं होता है अर्थात काल का प्रयोजन कि किसी भी चीज को परिसीमित कर देना जी यही हुआ ना जी। हां हां। तो यही कि अब न जी हाँ यही करो पतते जहा पर अवच्छेदार्थ अव छेद रूप जो अर्थ है अब छेद रूप जो प्रयोजन है उस अब छेद रूप प्रयोजन से उपस्थित नहीं होता प्रवृत्त नहीं होता वह यह पूर्वों का भी गुरु है, है आगे पढ़िए यथा अस्य सर्गस्या अदौ अद आद आदाव। आदाव। प्रकर्ष, प्रकर्ष, गत्या सिद्धस्थ अति क्रांतवया प्रत्य, प्रत्येतव्य बोल रहे हैं कि देखिए यथा सर्ग सर्गस्य यथा अस्य आदौ प्रकर्ष गिद्ध तथा अतिक्रांत स्वर्गादिशु अपनी प्रत्येक बोल रहे हैं कि देखो जैसे इस सृष्टि में इस सृष्टि के आदि में प्रकर्ष गत्या, प्रकर्ष गति से मैंने प्रकर्ष गति से उत्तमता से प्रकर्षेना गत्या प्रकर्ष रूप से जो गति है प्रकर्ष गति है स्थिति है गति बन स्थिति गति बने ज्ञान तो जैसे इस सृष्टि के आदि में प्रकर्ष गति से प्रकर्ष स्थिति से प्रकर्ष ज्ञान से ज्ञान की उत्तमता से ऐसा गति कर्ष ज्ञान यदि ले लेंगे प्रकर्ष बने उत्तम तो प्रकर्ष गति से माने श्रेष्ठ ज्ञान से क्या सिद्ध सिध्ध सिद्ध है क्या गुरु सिद्ध है क्योंकि गुरु का प्रसंग है न जी हाँ जी तो यही होना चाहिए कि जैसे इस सृष्टि के आदि में ईश्वर प्रकर्ष गति से श्रेष्ठ ज्ञान से उत्तम ज्ञान से गुरु सिद्ध है क्योंकि उसने ब्रह्मा इत्यादि जितने ऋषि हुए हैं उनके जो आदि अग्नि बायोतंग हुए हैं उनको जो ज्ञान दिए और उनसे जो है फिर ब्रह्मा इत्यादि ने ज्ञान लिया उनसे तो साक्षात तो हमारा गुरु हुआ जो जैसे मैं आपको पढ़ाया तो हम आपके गुरु हो गए आपने जिसको पढ़ाया तो आप उनके गुरु हो गए इस पर परंतु ये है भी आप ये देखेंगे विचार करेंगे तो वो सबका गुरु जो है परमात्मा हो जाता है वह परम गुरु है वह क्या जी परम गुरु है परम गुरु है परम गुरु क्यों है कोई भी व्यक्ति यदि किसी का गुरु बनता है तो किस रूप में बनता है तत्वता तो ज्ञान के रूप में ज्ञान से ही तो किसी को हम ज्ञान के माध्यम से ही तो किसी को हम शिष्य बना सकते हैं या ज्ञान होगा तो उसको हम गुरु बना सकते है न जी क्योंकि तो भगवान कृष्णते है न ही ज्ञानम सद नान ज्ञान न सदृशम ज्ञानेन बोलते न ही ज्ञानम सदृशम पवित्र मान न ही ज्ञानम पवित्रम यह भी देते बोलते न ही ज्ञानम या ज्ञानेन न सदृश न ऐसा ही ज्ञान के सदृश जो है न ही ज्ञानम सदृशम ऐसा हो गीता के श्लोक है न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम इस संसार में ज्ञान से के समान और कोई की पवित्र नहीं है तो ज्ञान जब व्यक्ति का अविद्या के कारण व्यक्ति तो संसार के बंधन में आता है और जब अविद्या समाप्त तो हुई तो फिर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो ज्ञान ही मुख्य है ना जी हाँ जी ज्ञान से ही व्यवहार चलता है तो ज्ञान परमात्मा ने जैसे सृष्टि के आदि में दिया और उसने ज्ञान दिया अग्नि तो अंगिरा को तो उनका गुरु हो गया उनसे ब्रह्म इत्यादि ने पढ़ा तो उनको जो फिर ज्ञान हुआ और फिर ईश्वर की उपासना किया तो परमात्मा का ज्ञान तो मिलता ही रहता है वह जो ज्ञान है जो ज्ञान दिया उसकी अस्पष्टता होती है ज्ञान तो वही रहता है यानी कि ज्ञान में कोई बदलाव हो गया कि वो ज्ञान अलग हो गया ज्ञान तो वेद का ज्ञान वही है परंतु व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है तो उस व्यक्ति के हृदय में उस वेद के ज्ञान का प्रकाश होता है जो कि खुद उस चीज को नहीं समझ पा रहा था वह ईश्वर उपासना करता है तो गुरु जी ने जो पढ़ाया उसको और वह और प्रकाशित कर दिया उस परमात्मा रूपी गुरु ने तो ये कर जैसे इस सृष्टि के आदि में प्रकर्ष गति से श्रेष्ठ ज्ञान से वह गुरु सिद्ध है क्योंकि वह सबको उसको ज्ञान दिया ऐसे ही अतिक्रांत सु जो अतिक्रांत सर्गादी जो अतिक्रांत हो गए जो बीत गए है ना जी अतिक्रांत हो गए सर बीते हुए जो सरगादी है उनमें भी वह गुरु था ऐसा जानना चाहिए और फिर आगे भी होगा ऐसा भी जानना चाहिए समझे जी हाँ जी जो, हाँ। जो मर गए और जो आगे होंगे हाँ। हाँ। उन सब के गुरु जानना चाहिए आगे पढ़ेंगे कि रहने आज यहीं पे रहने जी ठीक है इसका और आप विचारीगा बहुत ही अच्छा प्रसंग है नहीं इसको तो मैंने एक तो बार तो पढ़ा हुआ आगे भी क्योंकि जब मैंने पुस्तक वो लिखी थी आ, प्रार्थना उसमें उसमें मैंने लिए थे उसमें से से अच्छा वो जो है इस पर याद आ गया आपने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वो पुस्तक आप दिए भेजे आप और उसको मैंने जो देखा तो वो मुझे ये लगा कि मेरे उपयोगी है जैसे उसमें अपने जैसे मैं योग क्लास करवाता हूँ या इस तरीके से है तो उसमें जो है ना मंत्रों के जो अर्थ दिए हुए है तो जिस तरीके से आपने दिया है तो वो लगा कि मेरे अनुकूल है कितने व्यक्ति केवल भाव दे देते हैं तो भाव देने से नहीं भाव तो होना ही चाहिए परंतु तो भाव के साथ साथ शब्दार्थ और वो भी शब्दार्थ मैंने भोर एक ही मंत्र का आपका देखा गायत्री मंत्र का हमने जो देखा अर्थ जो मैंने देखा तो वो गायत्री मंत्र का अर्थ वो जो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मैं समझता हूँ हिंदी में जो मैं समझता हूँ संस्कृत में उसी का वहा उसी से मिलता जुलता शब्द आप वहां पर दे रहे हैं अंग्रेजी में ऐसा मुझे महसूस हुआ असल इस तरह हुआ था जब आचार्य जी ने मुझे कहा कि ट्रांसलेशन करो तो मैंने कहा था कि मैं आपके वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करूंगा तो उसमें भावार्थ खत्म हो जाएगा तो भाषा ऐसी करूंगा जिसमें कि यहाँ के लोगों को भी समझ आये हो क्या कह रहे हैं आप नहीं तो उसमें वो शब्द की व्याख्या डिक्शनरी की टाइप की हो जाएगी उसका कोई फ्लो नहीं होगा उसमें कह लीजिए उसको तो कहते ठीक है, है करो जैसे फ्लो बनेगा क्योंकि तो मेरा ये प्रयत्न यही रहा कि सरल भाषा करूं जो यहाँ के साधारण व्यक्ति को भी जिस दसवीं पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको समझ आ जाए नहीं, नहीं मुझे अच्छा लगा वो तो मुझे लगा की अच्छा है तो उसका जो है ना मैं वेद मंत्र की जो व्याख्या करता हूँ उसमें भी उपयोग कर सकता हूँ फिर जो है मैं स्वयं का मेडिटेशन करता हूँ तो तो मैं तो उसके लिए तो अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें उपयोग किया जा सकता है तो मुझे अच्छा लगा हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो उसमें जो है एक चीज जो है मैं ऐसे ये किया तो हुई तो उसमें शायद मैं कहीं देखा या ये समाधि योग की जो चर्चा की है ना उसमें आप हाँ जी उसमें ही शायद किए हुए हैं ना तो उसमें किए में की है। या फिर हाँ तो हिंदू वाले में हाँ हिंदू वाले में हाँ हाँ तो वर्ष ऑफ गॉड मैंने हिंदू वाले में किए होंगे या जिसमें किसी में किए अच्छा तो जिसमें भी किए तो उसमें जो योग की जो आपने व्याख्या किया है उसमें यूनिटी की जो बात आपने की है कि योग का मतलब है कि चित्त वृत्ति का निरोध है तो वो उस रूप में मुझे नहीं लगा वो वो कैसे होगा वो तो हमें वहां पर जो व्याख्या लगा वो लगा युजरी योगे लगाने को योग कहते हैं उस रूप में ने आपने उसकी व्याख्या करने की कोशिश किया है। परंतु योग का अर्थ जो समाधि है और समाधि वहां पर योगश्चित वृत्ति निरोध है चित्त के वृत्ति का रुक जाना या चित्त की वृत्ति का रोकना ये योग है इसको किस रूप में लेंगे मुझे देखता हूं मैं जिस जो मैंने शब्द प्रयोग किए मैंने शुरू में जो लिखा था कि उसको यूनियन कह दिया मगर उसमें उस एक्सप्लेन किया है जो पहला था उसमें दूसरे की व्याख्या जो करी ना दूसरे मैंने चार ही पहले लिए उनकी व्याख्या में आ, तो उसमें क्लियर करा था कि आ, वृत्ती रुकने के लिए एक मिनट में पढ़ता हूँ एक मिनट आप रुकिए अब तो शब्द देता हूँ जो मैंने यूनियन आपने कहा ना तो यूनियन जो ये होता है योग्य का होगा जुड़ने का नाम हाँ। नहीं में एक में थोड़ा दूर हो गया था एक में देखता हूँ पुस्तक लेने के हाँ। देखिए तो उसको या मैं भी निकाल लू क्या आप भी निकाल दीजिए मैं मैं आपको हाँ। दिखा दूंगा फिर उसमें जिसमें आएगा हाँ हाँ हाँ। और ये भी है कि जो मुझे समझ भी नहीं आएगा तो मैं आपसे फोन से नहीं आप पूछ जब भी पूछना चाहे उसमें कोई उसमें कोई नहीं है तो देखिए मेरा देखिये ज्ञान भी अधूरा था जब ये लिखी थी पुस्तक क्योंकि हाँ। उस समय मैंने अच्छा ज्ञानेश्वर जी का भी मेरा परिचय नहीं था उस समय ना मेरा परिचय स्वामी सत्यपति जी के पुस्तकों से था तो जो उसमें दूसरा पन्ना है उसका 115 है जी कह और कि मैं खोज रहा गया पुस्तक उस में उसको ठीक से ऐसा हिंदू एक सौ पंद्रह है दूसरी पुस्तक में भी है जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना वाली में भी है उसमें अच्छा मैंने कहीं देखा था तो इसमें ये लिखा था मैं आपको पढ़ता हूँ उसमें हाँ ये तो मिल गया किसमें सुधी किस तो प्रार्थना है मैं चारों ले लग ले लेता ले हूँ वहां पर ला करके देखता हूँ मैंने जहाँ देखा था कहा देखा था तो उसमें मुझे लगा कि वो आपने जो व्याख्या किया वो व्याख्या गलत नहीं है नहीं, गलत सब नहीं सब है पंद्रह पेज में उसकी व्याख्या अच्छी असली व्याख्या तो एक पेज पे है वो शुरू मैंने क्या बोलते दिन्दू रिलीजन इसमें हाँ जी एक रुक जाइए Uh, हाँ हाँ इसी में मैं देखा था वो पहली uh, लाइन जो उसमें है उसमें गलती है दर्ड योग विच इज प्रोनाउंस टू विद द फाइनल ऑफ एज योग मीन्स द कॉन्सियस यूनियन ऑफ सोल विद गॉड ये हाँ, यही ये, ये, ये तो मैंने ये भी बोल रहे है की इसका मतलब है की कॉन्शियस यूनियन ऑफ द सोल विद परमात्मा के साथ जो है जीवात्मा का एक होना यूनियन का बस जीवात्मा ना जी जीवात्मा का होना परमात्मा का नहीं जुड़ा उसमें यही गलती है उसमें इसको डिफाइन करना चाहिए आप ठीक कह रहे हैं मेरी उसमें गलती है उसमें जी कि कॉन्सियस यूनियन कॉन्सियस मंड कॉन्सियस माने चेतन हो गए ना चेतन उसको चेतनता है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ बस उतना ही है उससे अधिक कॉन्शियस मन परमात्मा नहीं बना मगर इसमें देखिए हाँ जी कॉन्शियस बने ज्ञान कॉन्शियस बने ज्ञान लगे चेतनता चेतनता क्या लीजिए बेशक चेतनता उसको है माने परमात्मा तो के साथ जीवात्मा की एकता का ज्ञान हाँ जी ऐसा कह सकते हैं हाँ जी माने कॉन्शियस बने ज्ञान हो गया माने परमात्मा के साथ जीवात्मा का की एकता यूनि ना एकता हो गया एकता हो गई की मैं परमात्मा के साथ हूँ मगर इसका यह मतलब नहीं है परमात्मा बन गया हूँ मैंने जगह जगह पे लिखा है परमात्मा कभी नहीं बनेगा वो हाँ क्योंकि... वैसे व्याख्या तो ठीक आप लिखे हैं कि मैंने परमा मैंने परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का ज्ञान हाँ जी ये योग है हाँ जी तो ये एक तरह से भाव हो गया हाँ जी ये परंतु तो योगश्चित वृत्ति निरोधो में आपने निरोध का अर्थ क्या लिखे हैं आपने वही एक पेज पे आई तो फिर उस पर देखते हैं उस पर इकट्ठा एक सौ पंद्रह पेज पे हाँ एक सौ पंद्रह पेज निकाल लिया तो रोज हाँ उसमें मैंने कई शब्द उसके लिए लिखे हैं एक तो लिखा है दूसरा स्टापिंग रिमूविंग रिमूविंग तो रिस्ट्रेनिंग माने रोकना हाँ जी या रुकना रोकना की रोकना रोकना ही हो जाता है कि उसको रोक देना स्टॉपिंग मैंने भी रोकना रिमूविंग काबू में रख ले ये काबू में रखना जिस तरह घोड़े को रिस्ट्रेन करता है ना लगाम अच्छा काबू में अधिकार में रखना अधिकार में रखना आ, और स्टॉपिंग मैंने वही हो गया रोकना रोकना पूरा रोकना हाँ और रिमूविंग रिमूविंग निकाल देना तो वृत्तियों को निकाल देना ये आपने किया है तीनों के जो थोड़ा मेरे उसमें इकट्ठा इनका देखिए शब्द जो है ना संस्कृत का पूरा इकट्ठा हो ही नहीं सकता कोई कई बार निरोध का निरोधी शब्द तो उसके लिए आ, परंतु ये तो रोकना रुकना इसमें रोक रोकना मैंने रोकने के रूप में रखा है उसमें रुकना का क्या अर्थ होगा क्योंकि तो चित्त के वृत्ति का रुकना रोकना देखिये रुकना रोकना में तो, क्या क्या, क्या अंतर है सो पता आपको पता, पता है मैंने पढ़े ही है तो हैं। में शब्द, रोकना तो हुआ हम अभी चित्त चित्त के वृत्ति को रोकना तो हम जो है कि चित्त के वृत्ति को रोकना जो रोका रोका रोकना ये इसको योग परन्दु जबकि कहा गया कि रुक जाने का नाम जो रुक गया वह योग है वास्तव में शब्द स्टापेज होना चाहिए मेरी गलती है स्टॉपेज हाँ नहीं ये भी ठीक है मतलब ये तो सामान लोग थी तो यही थीक थीक अर्थ करते हैं स्टापेज असली शब्द स्टापेज का मतलब जाना रुक, रुक जाना होएगा जी हाँ रुकना वही रुक रुकने का स्टापेज हो जाएगा जी एक स्टॉपेज हुआ दूसरा स्टॉपेज स्टापिंग का नहीं बस स्टॉपिंग थोड़ा टेंस फरक हो जाएगा स्टापेज ठीक शब्द लगेगा जिसका रुक जाना क्या है एस टी ओ पी पी ए जी ई हाँ जी एस टी ओ पी पी ए जी स्टॉपेज जी ठीक है के वृत्ति का रुकना हो गया कि ऑफ वृत्ति ऑफ माइंड हाँ जी यही कहेंगे ना हाँ जी वृत्ति का किया मैंने एक्टिविटीज क्या उसका व्यापार क्या लीजिए हाँ दो एक्टिविटीज फंक्शन मॉडिफिकेशन देखिए व्यापार जो टू टाइप्स ऑफ व्यापार आपको बताया हुआ हो हाँ एक तो है कि ज्ञानात्मक व्यापारिक है कर्मात्मक व्यापार हाँ जी क्योंकि तो जैसे हाथ इत्यादि से जैसे, जैसे कर्म करते हैं ना जी तो हाथ से कर्म करते तो हाथ का व्यापार ज्ञान रूप व्यापार थोड़े नहीं ठीक है ना एक कर्मात्मक हो गया वो तो तो तो ये कर्मात्मक व्यापार हुआ तो मन ज्ञानेन्द्रिय भी और कर्म भी है तो मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों है तो कर्म इंद्रिय का उसका मन का कर्मात्मक व्यापार को रोकने का नाम योग नहीं है वो तो चलेगा ही उसका स्वाभाविक है वो तो चलेगा ही तो चले कर्म करेगा ही परंतु उसका जो ज्ञानात्मक व्यापार है ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है उसको रोकने का नाम योग है उसका नाम रुकने का नाम योग है या उसको रोकने का नाम योग है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं मैं समझ गया हाँ जी हाँ तो अच्छा स्टॉपेज हो गया ऐसा और भी कोई दूसरा शब्द है जो रुकने के लिए हो रुकने के लिए सी -E, स... -E, अच्छा आ, का मतलब समाप्त होना हो जाता ये होगा कि वो रुकना है तो नहीं बनेगा वो ससेशन का मतलब पूरा समाप्त हो जाता है C सीई -E S एस ए टी आई ओ एन स्टॉपेज का मतलब रुकना है जी वैसे स्टॉपेज ठीक रहेगा मतलब ये हम कह सकते हैं कि वाट इज तो योग आ, योग इज दैट योग वह है इन विच जिसमें ऑफ क्या लीजिए यदि मैं अपनी भाषा में कहूँ की योग इज दैट इन विच इन विच ज्ञान एक्टिविटी रुक जाता है। रुक रुक रुक जाता जाता है है माने माने क्या कहेंगे जिसमें ज्ञानात्मक व्यापार जाते हैं मन के ज्ञानात्मक व्यापार रुक जाते हैं उसका नाम योग है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे ज्ञानात्मक का शब्द ढूंढ रहा हूँ उसके लिए इसमें लर्निंग नहीं कहना चाहिए लर्निंग तो सीखना होता है अर्थ हो गया आ... ज्ञान कहता तो नॉलेज ही क्या हैं मगर उसको शब्द में सेंटेंस कैसे विचारियेगा मैंने योग उसका नाम है चित्त वृत्ति का रुक जाना तो वृत्ति माने ज्ञानात्मक व्यापार चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार का रुकना योग है अगर जिसमें चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार रुक जाते हैं वही योग हुआ जिस मान जिसमें जिस स्थिति में वह स्थिति योग होगा ना युद्ध की स्थिति हो गया न जी हाँ जी मेंटल स्थिति है तो मैं ढूंढता हूँ शब्द उसके लिए अभी मुझे ढूंढिएगा हाँ, झूढ़िएगा हाँ। ठीक है ठीक हो जाएगा जाएगात्मक का पड़ेगा इसमें ना, लर्निंग नॉलेज तो मैं ढूंढता हूँ शब्द उसके लिए जे, जे हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो वैसे ही मैं ऐसे ये कर रहा था तो मुझे उस यूनियम पे चला गया था नहीं नहीं ठीक है वो तो देखिये आप देखिए असल मुश्किल जो मेरे लिए हो गई है की मेरी कटीक करने वाले नहीं है लोग जी मैं तो लोगों को कहता हूं मैंने पुस्तक भेजी भी थी लोगों की इसको कटीक करो तो कटीक करने का ज्ञान जिसका कम हो मुझसे भी तो उसको कटीक कैसे करेगा जी मुश्किल तो ये है तो स्वाभाविक है।, तो है, है वो तो है क्यूँकी जो मुझसे अधिक ज्ञान वाला ही वही उसको कटीक कर सकता है और दूसरी मुश्किल हो जाती थी आचार्य सबसे यहाँ पर की जो यहाँ के अधिक व्यक्ति है उनको असल में हमारी संस्कृति का ज्ञान है ही नहीं थी उनको पुराने पौराणिक आप वैदांतिक ज्ञान है तो वो एक तो पहली बात तो चिढ़ जाते हैं कि ये हमारी हमारे को ये आर्य समाजी कहाँ से आ गया बीच में <laughs> <सथी> <laughs> मैं आपको सत्य बात कह रहा हूँ ये ज्ञानता के कारण बोलते हैं नहीं वो तो देखिए है मगर स्वभाव भी है क्योंकि आदर्श जो है चांद इनका ज्योति जी और राजेंद्र गांधी जी का ज्योति गांधी जी का भाई है तो हर वर्ष यहाँ पे मीटिंग होती है आपको थोड़ी सी उसका बताता हूँ जिसना यहाँ पर प्रभाव पड़ता है लोगों का तो एक मीटिंग होती है जिसमें दस हजार व्यक्ति आते हैं जो यहाँ के प्रोफेसर हैं सब रिलिजन के जी तो उसके साथ साथ उसमें हिंदुओं का आगे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हिंदुओं को तो बहुत ही नीचे गिराते थे ये लोग हिंदू धर्म को तो उन्होंने साथ में क्या किया कि उन्होंने एक साथ में मीटिंग पैरल मीटिंग भी लागू करते एक दिन की तो ये चार दिन की मीटिंग होती है हर वर्ष थैंक्सगिविंग से पहले हफ्ते जी तो जितने भी प्रोफेसर है, हैं हैं कल पे लोग आते संसार के सबसे ऊंचे है इंग्लैंड यूरोप और अमेरिका के सबसे प्रोफेसर जो वहां आते हैं तो उसमें एक सेक्शन हिंदुओं का भी है उसमें वो आगे से, से कई सालों से चल रहा है मगर उसमें सारा ये करते हैं विज्ञान भिक्षु के बाद का काय आमतौर पे और वेदों की तो निंदा ही करी है उन्होंने जितनी मैंने एक दो बार देखा है जी मगर ये योग दर्शन पे जरूर लग गए हैं साथ में तो योग का भी एक सेक्शन है उनके पास उनमें साथ में वो जो ट्रांसलेशन वगैरह करी हुई है कोई अच्छी नहीं है किसी की तो उसके भाई ने एक सेशन शुरू किया उसका नाम है दानम आप किसी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं तो उसमें कुछ लोग अच्छे भी लोग हैं ऐसी बात नहीं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है आम हिंदू समर्षी है कह लीजिए जो हिंदुओं का साथ देते हैं तो दानम का डेढ़ दिन की मीटिंग हर बार होती है मगर उसमें आर्य समाज का कोई काम नहीं है वैसे देखिये राजेंद्र गांधी उसका प्रेसिडेंट है आदर्श उसका भाई भी आर्य समाज घर में पला उनकी माता माताजी रोज हवन करती थी मगर सब वेदांति या पुराणिक है जी तो, तो ये ऐसा थोड़े होता तो है।, है वही तो गड़बड़ है आर्य समाज का कहा भी कहा देखो मैंने उसको कहा भी राजिंदर को तुम तो आर्य समाज के घर में पले हुए है उसका भी रुख ज्यादा है माइंडफुलनेस में आ, और जरूर आर्य समाज में बिलोंग करते हैं मगर रुख उनका ज्यादा उस तरफ देखा मैंने माइंडफुलनेस ऐसी बात है ना कि अब जैसे मान लीजिए अभी ये है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक तो गुरु परंपरा से पढ़ा रहा हूँ ना हां जी. इस तरीके से लोग तो पढ़े नहीं है नहीं, आप ठीक कह है रहे हैं, वो ना? तो केवल स्वाध्याय करके पढ़े है और वो स्वाध्याय करके पढ़े तो उसमें तो वो उस तरीके का कभी भी यदि कोई भी व्यक्ति कॉलेज में ना जाए और टीचर थे ना पढ़े अपने आप ही पुस्तक से पढ़ करके सोचे कि मैं विद्वान बन जाऊंगा और मैं जो है कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा तो वो तो ठीक नहीं यदि बनेगा भी तो वो वाला डॉक्टर इंजीनियर वैसा ही होगा कि जो खतरनाक वाला होगा अधूरा होगा वो अधूरा होगा। हाँ तो इसीलिए ये वो मतलब ही नहीं, नहीं है जी गहरा इनका कोई इनका ना इनको प्रकाश आती है ना कुछ स्वाध्याय तो तो, थोड़ा -थोड़ा बाकी गहराई तो, तो, तो देखिये ये तो इसके लिए तो प्रचार बहुत जरूरी है आवश्यक उस तरीके से की झकझोरने वाला हो जिस तरीके से अच्छी तरीके से विद तर्क जो है विद कॉज इस तरीके से जो है ना नहीं हमारा युवक को आगे करना चाहिए युवक को ये करना चाहिए देखिए क्या होता है मेरी योजना है आगे की क्या होता है करेंगे नहीं आप प्रयत्न करते चाहिए क्योंकि उसी ये तो बहुत यू नो काम गहरा गे, काम है और बहुत आवश्यकता लगेगी बहुत प्रयत्न लगेगा नहीं मुझे तो प्रसन्नता है कि कुछ लोग भारत में अब लग गए हैं इस, इसकी और भी दोबारा ऐसी क्यूँकी लुप्त तो हो रही थी दोबारा से ये तो बिल्कुल जी जी जी जी मगर कुछ लोग अब दोबारा उनको हो गया चाव लगता है कि इसको इसको दोबारा जारी रखना और कुछ व्यक्ति जागृत हुए हैं बहुत अच्छे से जागृत हुए हैं एक संस्था है राष्ट्रीय आदि सभा वो बहुत अच्छा काम कर रही है आर्य समाज का ये तो जागृत किए हैं लोगों को जागृत करते जा रहा है कभी इंडिया जाएंगे तो इनसे आप अवश्य मिलिएगा उनका से नाम क्या आपने कहा राष्ट्र राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा वो केवल आर्य निर्माण करने का काम करती है वो सभा अच्छा अच्छा और वो जो है दो दिन का हर सप्ताह कहीं ना कहीं दिल्ली में या कहीं न कहीं दूर दूर तक जो है वो ये लगते हैं उनका सत्र लगते हैं दो दिन का क्लास लगता है जिसमें कि ईश्वर ईश्वर का संविधान धर्म देवी देवता ईश्वरोपासना ये धन कितना कमाए और ये जो है नशा इत्यादि के ऊपर सबके ऊपर जो है लगभग 20 घंटे का क्लास लगता है बहुत अच्छे तरीके से करते है तो अच्छे हैं है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं तो उसमें लगभग 13-14 बार भाग लिया हूँ तो हालांकि उनके भी विरोधी लोग हैं तो विरोध तो वैसे ही लोग करते हैं जी हर समाज की मुश्किल ये होगी संगठन इसका टूटा हुआ है तो जब अपना स्वार्थ व्यक्ति का सिद्ध नहीं होता तरीके से व्यक्ति करने लग जाते हैं एक तो सुने सुनाए पर भी करने लग जाते हैं सुने सुनाए पर भी जो है ना भ्रांति में जैसे में मुझे ही भ्रांति राष्ट्रीय आदमी के प्रति कर मतलब किसी ने कह दिया तो वैसे मस्तिष्क हो गया था तो मैं भी ऐसे ही समझता था परंतु तो जबकि वो जब हमारे उसमें एक मित्र इन्वॉल्व थे तो जबरदस्ती हम ले गए बोले की भाई आप आए हो तो उसमें अवश्य आओ वो उसमें जबरदस्ती गए और वो जो मैं गया बीस घंटा जो किया उसमें खूब तर्क बितक भी, भी किया इस तरीके भी किया उनका जो मैंने सीक्वेंस देखा लोगों को सामान्य जनता को समझाने का इस तरीके का कमाल का है तो उसके बाद फिर मैं देखा कि तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोग वैसे तो विरोध करने वाले कर रहे हैं उधरा आर्य समाज में क्रांतिकारी विचार के हैं इसलिए लोग उनके विरोध कर देते हैं ये भी होता है नहीं नहीं ये तो हमेशा होएगा हमेशा क्योंकि उसमें क्रांति खत्म हो रही है और समाज में है तो क्रांतिकारी विचार के हैं वो और ऋषि ने, ने कहा उससे विपरीत कुछ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो इस तरीके के हो चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं जो है अपने आप इस पुस्तक को पढ़ूंगा और जहाँ पर भी मुझे शंका होगी आपकी पुस्तक में तो वहाँ पर फिर मैं जो है आपसे पूछूंगा जरूर जरूर क्योंकि मेरी भी उसमें उन्नति साथ में होगी क्योंकि जो गलत शब्द प्रयोग किए हैं उसका मुझे भी समझ आ कि मैंने इसको क्या करना चाहिए था तो इसीलिए मैं आपसे पढ़ना भी चाहता था गहराई में कि, कि जब तक ये पढ़ो नहीं गहराई में समझ नहीं आती है तो जब तक, तो तक आप पिछले पच्चीस साल से मैंने थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिलता तो स्वाध्याय तो मैंने रखा है स्वाध्याय में जिसकी व्याख्या पढ़ो उसी की जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार ही समझ में आती है तो मैंने तीन या चार की हुई है वेद के भी एक तो हिंदी में स्वामी आ, स्वामी जी की तो है ही साथ में फिर पंडित हरीशरण जी की भी हैं आ, फिर मंत्रों की तो कई है मेरे पास पुस्तकें विद्यानंद जी की भी हैं। आ, स्वाध्याय संदोप स्वादय संदीप वैदिक व्याख्या उन, करता हूँ जो मैंने किए हैं आचार्य ढूंढ के, तो के। क्यूँकी आचार्य जी भी जिस तरह लिखते है उसमें कई बार मुश्किल हो जाती है की वो उनके वो पर्यायवाची शब्द आठ आठ लिखते थे तो उसकी अंग्रेजी में आठ ढूंढने बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है तो मैंने मैं उनको बहुत अच्छा काम कर रहे है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देखिये उन्होंने मुझे बहुत बहुत उत्साह दिया है कि देखो ये काम करो आ, उनको तो किसी ने पुस्तक दी थी मेरी पहली जो पुस्तक थी एसेंस ऑफ हिंदू रिलीजन तो नहीं। नहीं। उन्होंने लिखा था कि देखो ये ऐसी पुस्तकों की हमें आवश्यकता है जो साधारण इंग्लिश में लिखी हुई हैं तो तुम ऐसा करते रहना मैं आपका साथ देगा जब ये आपको आवश्यकता हो तो फिर मैंने हुजगार लिखी तो कहते हैं मैं छपवाना चाहता हूँ यहाँ पर तो उसमें गलतियां हैं कई हैं उसमें अभी भी उस में मुझे पता है मगर उन्होंने कहा मैं छपवा दूंगा यहाँ पर तो मैंने उसको रिवाइज भी कर दिया उनके लिए तो दो बार छपवा चुके हैं अब तो तो क्या, -क्या, -क्या, -क्या कहने वही, मैंने वही, वही छपा हुआ है उन्हीं की उन्हीं की तो तो वहाँ पे पचास पचास रुपए की बांटते है जी ठीक है मैंने यहाँ पर तो मेरे काफी लगे आठ दस हजार दोनों के लगे डॉलर की दोनों पुस्तकों के अपनी तरफ से ही मैंने किया था सब कुछ अच्छा ये वाला अपनी तरफ से किए हुए हैं हाँ जी अपनी तरफ से किए हुए हैं वो वहाँ पर छप बातें जो हैं तो वो वो आ, फिर आप अपना ही छपा लेते हैं तो हम्म ठीक अच्छी बात चलिए ठीक है डॉक्टर साहब मंत्र पाठ करते अच्छा, हैं अच्छा जी, जी। ओम पूर्ण पूर्णमेदम पूर्णाद पूर्णमो पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमादाय वशिष्य ओम शांति शांति शांति शांति धन्यवाद आपके बहुमत don't know.